after the day have... आदि जो है उसके तात्पर्य विषय में पूर्व पक्ष ने पूछा कि ये विधि के अनुकूल चलने वाले विधि छाया ये जो शब्द है क्रोतव्य आदि शब्द है इसका क्या तात्पर्य होगा वेदांत में क्योंकि किसी भी प्रकार विधि को नहीं मानने की स्थिति में इन शब्दों में जो विधि वर्ग प्रत्यय लगे हुए हैं इन प्रत्ययों का लगाना व्यर्थ हो जाएगा पर स्थिति में इस प्रकार का प्रत्यय का आर्थिक छोड़ देना वो दोष होता है इसलिए ये विधि छाया अनुवाक वचना विधि छाया जो ये वचन कैसे अर्थवान होगा ये प्रश्न किया उसमें सिद्धांत में कहा कि ये विधि अनेक प्रकार की होती है एक तो कर्म में प्रवृत्त करने के लिए होती है इसको नियोग कहा जाता है एक तो जो गलत हो रहा है उससे निवृत्त करने के लिए भी होती है यहां स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थ आयोग होती हुआ स्वाभाविक प्रवृत्ति से विषय के ओर जा रहा जो मन है उस मन को अंतर्मुख करने के लिए ही ये द्रष्टव्यादि पदों का अर्थ है इसमें कोई नियोग विधि नहीं या कोई अपूर्व विधि नहीं स्वाभाविक से विषय के ओर जा रहा था विषय के ओर जाने से उसको पुरुषार्थ नहीं प्राप्त होगा हानि होगी क्योंकि इष्टम में स अनिष्टम माभूत अनिष्ट ना हो इष्ट मुझे हो, हो। यही पुरुषार्थ है इस तात्पर्य से व्यक्ति प्रवृत्त होता है ऐसे स्थिति में जो इष्ट मानकर प्रवृत्त हो रहा है ये वास्तव में इष्ट नहीं अनिष्ट है और वो अनात्यंतिक है तात्कालिक है तो आत्यंतिक और इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति यदि आप चाहते हैं तो आत्मावार द्रष्टव्य सौदव्य ग्या, मंतव्य इंध्यास ये इसका तात्पर्य है इसमें विधि का क्या अंश बैठेगा ये आगे विचार करके बताएं। किसी को कहा नच तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभ दे बाह्य प्रवृत्ति में विषयासक्त होकर प्रवृत्त होने की स्थिति में स्वाभाविक प्रवृत्ति में आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती जो व्यक्ति आत्यंतिक पुरुषार्थ को चाहता है उसको बाह्य प्रवृत्ति को त्यागना ही होता है बाह्य प्रवृत्ति किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रख सकती और बाह्य प्रवृत्ति आसानी से होता है कारण यह है कि बाह्य प्रवृत्ति के अनुकूल पूर्ववासनाएं हमारे पास संचित होती है इसलिए बाह्य प्रवृत्ति सरलता से प्राप्त हो जाती है आंतरिक प्रवृत्ति के लिए आंतरिक प्रवृत्ति बने ये अंतर्मुख होना ये बहुत कठिन होता है क्योंकि इसी के अनुकूल वासना संस्कार हमारे पास नहीं रहता रहता तो भी बहुत कम रहता है इसलिए उसके और जाने में बहुत कठिनाई महसूस होती है और बाह्य प्रवृत्ति में जाने में आसानी सरलता भी लगती है इसीलिए इसको विमुख करने के लिए उतने ही उतने ही विचार की आवश्यकता होती है इसी को लेके द्रष्ट्यो श्रोतव्यो मंडलो कहा तब जाके उसको के की प्राप्ति आतंतिकुषाप्त कशिधी प्रत्यत्मावृत्तक्षु अमृतत् आश्चर्य वक्ता कुशलोल आश्चर्यचिस्ट वक्ता श्रोता प्राप्त करता सभी विरल ही मिलते हैं क्योंकि ये आश्चर्य है इसको सही ढंग से जानना बड़ा आश्चर्य है अत्यंत कठिन है मनुष्याण सहस्रेशु कश्चित यद्य सिद्ध है यददा भी सिद्धां कश्चि मेद तत्व तो भगवदगीता में भी कहा इसीलिए आत्यंतिक पुरुषार्थ चाहने की स्थिति में ये आत्यंतिक क्या होता है ये अंतम अधिक्रम्य अत्यंतम पहले अत्यंत शब्द बनता है अंत को अधिक्रमण करता है तो उसको अत्यंत बोलते जो अंध है अंध को अतिक्रमण कर लिया अभी अंत नहीं है ऐसे स्थिति में उसको अत्यंत बोलते ये प्रादि समास होता है अत्यादय क्रांता दिव्य इस वार्ती से प्रादि समास करें अत्यादि शब्द को क्रांक्रांता अर्थ में द्वितीया के द्वारा समाप्त होता है तो अंतम अधिक्रम्य अत्यंत बनेगा अत्यंद में, अत्यंद को ही आत्यंतिक बोलना है अत्यंतमेव आत्यंतिकम अत्यंत अत्यंद से युक्त जो हो उसको आत्यंत कहते हैं इसमें स्वार्थ में ठक प्रत्यय होता है एक विनयादिभ्य ठक सूत्र है तो गण में जो आए हुए शब्द है उसको स्वार्थ में ठक प्रत्य होगा ये विनय वायनयिक ऐसा होगा विनय को ही वायनयिक भी बोलते ऐसे अस्तों में आ जाता है तो स्वार्थ प्रत्यय कहते हैं शब्द दो अलग अलग दिखता है वयस एवं वायस जो वायस है वही वायस वायस मैंने कौआ है कौआ को वायस बोलते हैं इस प्रकार से शब्द आते हैं उधर तो ऐसे स्वार्थ में ठक प्रत्यय करके अत्यंत को भी अत्यंत होगा ठक में एक आदेश होएगा, उसका जो है एक आदेश होने के बाद में ठक को किस मान करके आदि वृद्धि करेंगे तो आ बनेगा अत्यंतिक कम ऐसे शब्द बन जाए यही आत्यंतिक मन अत्यंत होने वाला अंत को अतिक्रमण करके जो सिद्ध हो इसको प्राप्त होने के बाद में फिर अंत नहीं होता है यानी पूर्व में ऐसा होता था एक बार दुख नष्ट होता है फिर दोबारा दुख पैदा होता है क्योंकि दोबारा दुख पैदा होने के लिए कारण वहां रहता इसके कारण दोबारा दुख आता था अब जो है दुख का प्रागभाव नहीं रहे ऐसे अर्थ किया नहीं आयोजित दुख का प्रागभाव नहीं रहेगा अब दुख अंत भी हो गया एक एक दुख तो अंत होता है प्रतिदिन दुख आता है जाता है किंतु अन्य दुख का प्रागभाव हमेशा मन में रहता है तो अभी अन्य दुख का प्रागभाव नहीं रहता ऐसे स्त्री को तो आत परम, परम है वही सभी स्वीकार करना चाहता है वास्तव में उसी के लिए ही जीवन की प्रवृत्ति है इसीलिए शास्त्र शास्त्रकूणा से आपको अंदर्मुख होने के लिए गता है ये बता रहा है। तम आत्यंतिक तमात्यंतिकूषाथवांचीन स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्तिगोचरा विमुखी प्रत्यात्म स्रोतस्तया प्रवर्तंती आत्मा, आत्मा द्रष्टव्य इत्यादी ऐसे आत्यंतिक पुरुषार्थ चाहने वाला जो व्यक्ति है तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछित आत्यंतिक पुरुषार्थ यदि चाहता है तो उस व्यक्ति को स्वाभाविक कार्यकरण संघात वो स्वाभाविक कार्य करण संघात की प्रवृत्ति में जाएगा तो आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो आत्यंतिक पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है स्वाभाविक कार्य करण प्रवृत्ति से विमुख होना स्वाभाविक कार्य करना प्रवृत्ति से विमुख होने के लिए वो स्वयं को शासित रखना पड़ेगा ये स्वयं को शासित रखना ही साधन होता है स्वयं को शास्त्र के अनुसार शासित रखे तब वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से बच सकता है अन्यथा किसी भी प्रकार से वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से नहीं बचेगा साथूषार्थ के प्रति प्रवृत्ति भी नहीं तो स्वाभाविक प्रवृत्ति में कौन कौन कारण होता है बोलते हैं कार्यकरण संघात ये कार्य शरीर और कर्ण या इंद्रिया इनका जो संघात जो एक रूप है किसी के द्वारा प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति का विषय बाहर रहता है ऐसे ऐसी प्रवृत्ति होती है रूपाधि विषय बाहर से प्राप्त हो जाते हैं ऐसे प्रवृत्ति से विमुखीकृत्य विमुख करके अब विमुख नहीं हो रहा था अभी विमुख किया विमुखीकृत्य अभिमुख हम विमुखम प्रत्या विमुघी कृत्या ऐसे यहाँ च्यू प्रत्यय होता है च्यू प्रत्यय संबध्यमान कर्तरी च्यू प्रत्यय होगा कृभ्वस्त योगे संबद्य मानकर्तरी च्युह च्यू एक प्रत्यय होता है वो अभूत अद्भावे यदि वक्तव्य वो अभूत तदभाव में होता है यानी पहले ऐसा नहीं था अब उसको कर दिया है पहले तो विमुख नहीं था वो उस प्रकार सम्मुख था विषय के प्रति वो सम्म हुआ अब वो विमुख होगा तो ऐसे विमुख शब्द रहेगा विमुख शब्द में कृष का साथ योग है स्थिति में इसको चि प्रति होता है चीव को सर्वापहारी रोग होगा फिर उसके बाद सूत्र आता है अस्थ्य चौ चू के परे रहते ईत होगा आकार के स्थान पे ईत हो जाएगा तो मुख शब्द के अंतिम में जो आकार है उसके स्थान पे ई होने से विमुखी ऐसा बन जाए कि विमुखी कृत्य विमुख करके ऐसा तो अब पहले विमुख नहीं था अब विमुख बना दिया गया और कृधातु में ये प्रत्यय है कृत्य ऐसा विमुख करके प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तंती प्रत्येगात्म स्रोतस्तया प्रत्येगात्मा के स्रोत के तरफ ले जाता है अब प्रत्येक आत्मा जहां है वहां ले जाता है प्रत्येक आत्मा की तरफ ले जाता है मतलब इसके विपरीत प्रवाह करता है अब बाघ्य बाहर प्रवाह में जा रहा था अभी विपरीत प्रवाह में ले जाता है व्यास व्यासभाष्य में व्यास जी ने कहा है ये चित्त जो है ना चित्तम चित नाम उभयवागीनी उभयवागीनी, उभय वाहिनी नदी चित्त नाम की उभय वाहिनी नदी उभय वाहिनी मैंने उभयता उधर भी जाती है इधर भी जाती है अब कभी उस तरफ भी बहती है कभी इस तरफ भी रहती है वह दि कल्याण आय वह पाप आय च वो कल्याण के लिए भी बहती है पाप के लिए भी बहुत गलत करने के लिए भी जाती है अब ऐसे स्थिति में उस नदी को विपरीत दिशा में ले जाना है ये पाप के लिए बह रही है अब उसको कल्याण के लिए ले जाना है बड़ा कठिन है अब वो कोई ताकत हो तभी वो हो सकता जैसे ये पानी बहता है नीचे की तरफ और उसकी उल्टी दिशा में यदि तैरना चाहे तो कितने धैर्य होना चाहिए पहले तो मुश्किल होता है तैरने तो से धुरमी चाहे गुरु करता है नहीं हो सकता अच्छा तैराक हो तब तैर सकता है सामान्य तैराक नहीं तैर सकता वो एकदम मजबूत होना चाहिए इसलिए धीरे हो तब कर सकता है तो प्रत्येगात्मक स्रोतस तैयार प्रत्येगात्मक के तरफ यानी प्रत्येगात्मा की तरफ ये कहना चाहता है प्रवर्तित करता है कौन वाक्य आत्मावा रे द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य इन वाक्यों का यही तात्पर्य है आत्मा आत्मावा द्रष्टव्य आत्मा को पकड़ो आत्मा को जानो ये विधि नहीं कर रहा आत्मा को जानना चाहिए क्योंकि आपको आत्यंतिक पुरुषार्थ चाहिए तो आत्मा को भी जानना चाहिए करता करना बाकी विमुख विषय के प्रति जानने से नहीं, नहीं, नहीं होगा इतने अभिप्राय से ये वाक्य कहा तस्य तस्य प्रवृत्तस्य तर प्रवृत्तस्य ऐसा जो के लिए प्रवृत्त हुआ ये किस प्रकार से वाक्य सुना आत्मा दृष्टव्य इत्यादि सुनकर वो के लिए प्रवृत्त हुआ जब प्रवृत्त हुआ तो अहेयनुपादेय च आत्मतत्वप्य तब उसको ऐसा आत्मदत्तों का उपदेश उपनिषद देता है जो है भी नहीं उपाधेय भी नहीं कह देता है इदम सर्वम यदय आत्मा ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आत्मा का ही स्वरूप है इदम सर्वम से जो सृष्टि में दिखाई देने वाले सारे वस्तुओं को एक साथ लिया। इदम सर्वम दृश्यमान जो पदार्थ वो क्या है वो आयम आत्मा ये यदिद ये, ये जो इध है वो सब ये ही आत्मा है आयम आत्मा ऐसा करके दिखाता है और फल भी बताता है भूतत्केन यमे वा भू तत्क यदितर इतरम पश्यतरम जिघ्रदर इतर, इतर, इतर वद इतर इतर विजाति यम्वा भूनक पशे कम जिघ्रे कंजानी इत्यादि य आत्म आत्म भाव से एक हो गया इस में केन इसीन केन कारणेन कम विषय विजानी क्योंकि जानने वाला स्वयं हो गया ऐसी स्थिति में कारण है जानने वाले से भिन्न नहीं है त्रिपुटी में जो तीन है तीन में जो कारण है वो कारण जानने वाले से भिन्न नहीं हुआ और जानने का विषय भी जानने वाले से भिन्न नहीं है तो त्रिपुटी नहीं रहता त्रिपुटी में तीन होता है जानने वाला जानने की प्रवृत्ति यानी उसका कारण और जिसको जाना जाता है वहां ये तीनों जो है एक होने की तिथि में वहां के न कम बिजानिया कम खा दी हंधिकम ऐसी स्थिति में किसको मारना होगा कौन मरवाना वाला कौन मरने वाला कोई नहीं रहेगा ऐसा है उस स्थिति में जानने चाहिए कहा के नकम बिजानिया किसको जाना है क्यों ऐसा है क्योंकि विज्ञा दार केन विजानिया विज्ञादा को कौन जान सकता है विज्ञादा को कोई नहीं जान सकता अरे मैत्री सबका ज्यादा जो हो उसको कोई नहीं जान सकता क्योंकि वो ज्यादा ही रहता है ज्यादा न्यादित्व को छोड़कर न्ये भाव में नहीं पहुंचता न्ये भाव में नहीं पहुंचने के बाद कारण उसको ज्यादा नहीं कर सकता कोई ज्यादा न्याय बना करके जान नहीं सकता अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि इत्यादि वाक्यों के द्वारा ये प्रदर्शित किया कि वो अंदरमुख होने के बाद ही उसको प्राप्त किया जा सकता है यही वाक्य का तात्पर्य है इसलिए स्रोतव्य मंदव्य इत्यादि वाक्य उसी अधिकारी को काम में आएगा जो पहले से अंदरमुख होने की इच्छा रखता जिस अधिकारी के बारे में प्रथम सूत्र में निश्चय किया था कौन से अधिकारी होना चाहिए तो साधना जदुष्टय संपन्न हो तब इसके लिए प्रवृत्त होगा अन्यथा ये वो जैसे कर्मकांड वाक्य पढ़ करके छोड़ देते हैं ऐसे ही वाक्य पढ़ के सुनकर छोड़ देंगे कि वो अधिकारी नहीं है तो उसमें प्रवृत्व होंगे हो ही उसको नहीं बना सकता है बनाने की बात तो है नहीं ही नहीं क्योंकि यहां पर इतना ही कहता है यदि आप आतंक पुरुषार्थ चाहते हो तो आप अंदर मुख होकर दृष्टव्य आत्मा को दर्शन करो श्रवण करो मनन करो सिद्धिदासन करो इतना कहता है अब ये नहीं कहता है कि ये नहीं करो तो आपको तो पाप लगेगा ऐसा नहीं कहता ये नहीं करेंगे तो आपको पिटाई करेंगे ऐसा भी नहीं करता कुछ नहीं करता खाली आप करना है तो इतना करो बोलता अब ऐसे बोलने से जो अत्यंत इच्छुक होगा तब वो करेगा अन्यथा वो नहीं करेगा उसको और के बहुत सारे रास्ता दूसरा दिखाई पड़ेगा और दूसरे रास्ते पे वो चलता रहेगा ये छोड़ देता है क्योंकि ये कोई नई करने के कारण पाप होगा ऐसा तो नहीं।, नहीं करने पर आपको आतंकित पुरूषार्थ नहीं होगा किंतु पाप नहीं होता आत्मा का दर्शन नहीं करने से पाप अपने आप होगा नहीं पाप जिसका निषेध किया है उसको करने से होता है और बाकी तो आप कुछ भी करने जाएंगे तो उससे पुण्य पाप दोनों निकलेगा वो बात अलग है स्वाभाविक रूप से पाप निकलेगा किंतु ये नहीं करना ये सुना है अभी नहीं किया ऐसा नहीं होता किंतु संन्यासियों के लिए विभिन्न संन्यासियों दूरी विधि के रूप में मानते हैं और सुरेश्वर आदि इसी को विधि के रूप में ही मानते हैं सन्यासी के विषय एक यो द्रष्टव्य स आत्मेवीती तानि प्रतिपादका आशंका यहां ये यह कहा था पहले पूर्व पक्षी की संगति कि ये आत्मा आदि पदार्थ में अनुष्ठेय अनुष्ठात्र भाव नहीं रहने से आओ स्तुति भी नहीं होने से इन पदार्थों में जो विधि शब्द सुनाई पड़ रहा है विधि प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है उन प्रत्ययों का क्या अर्थ होगा ये व्यर्थ हो जाएंगे ऐसा सुनाई पड़ा तो उसी के लिए ये वाक्य कहा था ऐसा व्यर्थ नहीं है ये स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्था ऐसा भाषिका नहीं विमुखीकरण के लिए प्रयोजन होगा इस विषय में सिद्धांत देश-देश की शंका है यो द्रष्टव्य स आत्मेवीती तत्व प्रतिपादका आशंका द्रष्टव्य है जो देखना चाहिए वो आत्मा को ही देखना चाहिए यानी ये नियम विधि के अंदर मानता है ये पिछले सिद्धांत एक देश की है जो देखना चाहिए वो आत्मा को ही देखना चाहिए तत्व प्रतिपादक आई उस प्रकार वो तत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा ऐसी आशंका करने पर कहते हैं उसी आशंका के आधार पर कहा विधि छायानी वजन आधि जैसे दिखने वाले वचन है मानी थोड़े से विधि की छाया है वो क्या है बाद में बताए तेजाम अर्थवत्व ब्रुवाण सम इनका अर्थ जान अर्थ को विचार करते हुए इन वाक्यों का अर्थ विचार करते हुए समाधत् समाधान देते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणाथिन्नी यह कहा संग्रहित विभजने तो संग्रहित वाक्य पहले कहा समृत्ति से अब वो व्यास्य वृत्ति से आगे उसका विस्तार करते बा... बाहिर बाहिर्मुख मुख्यमंत्री शब्दादिप्रवण बमुख प्रवर्तते कहा बहिर्मुख मन बाहिर्मुख्य क्या है कि शब्दादि के शब्दा तो प्रदी प्रवृत्त होना शब्दादि शब्दादिप्रवण हो जाना यानी शब्दादिक ओर चले जाना शब्दादि विषयों की ओर चले जाना पुमर्थ मुद्द्य प्रवृत्ते श्रुतिया किमी परावर्तते श्रुते अनर्थक त्र अबका होती है कि ये प्रवृत्ति तो जो बाहर हो रही है वो प्रवृत्ति तो पुरुषार्थ को सिद्ध करती है तो पुर पुरुषार्थ उद्देश्य प्रवृत्ति है पुरुषार्थ को उद्देश्य करके जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति को श्रुत्या की मित्र परावृत्ति दे श्रुधि के द्वारा उसका परावर्तन क्यों किया जाता है वो नहीं करो क्यों कहते है क्योंकि उसी से भी तो पुरुषार्थ सिद्ध हो रहा श्रुधेर अनर्थ करवाद ऐसा जब मानेंगे तो सुधी अनर्थ करी हो जाएगी यानी पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं करेगी ऐसा अर्थ आ जाएगा ये दोष है तो उसके विषय में कहा ये कुछ विषय और है ना आथ, तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम न बोले हमारा कहने का तात्पर्य है कुछ पुरुषार्थ को सिद्ध होता है तात्कालिक सुग ले की प्राप्ति होती है किंतु ये आत्यंतिक पुरुषार्थ नहीं होता बाह्यो सप्तम्यर्थ त अर्थ तत्र, तत्र है अर्थ माने सप्तमी का अर्थ है तु सप्तमी है किमिति किमि श्रुति सर्वानी अनुसरति ये श्रुति जो है सारे पुरुषों को क्यों ऐसा मानती है किमि तरी श्रुति श्रुति सर्वानी पुरुषा न अनुसरति अनुसरती सर्वान्षा माने सभी लोग बाहिर्मुख होकर के प्रवृत्त होती है श्रूदी को उनके अनुकूल कहना चाहिए था श्रूदी जो कह रही है वो सभी पुरुषों का अनुकूल नहीं है आप ये ना कि मतलब एक दो होंगे आपके पक्ष में और सारे दुनिया में एक दो तो मिलेंगे विरल ही मिलेंगे और उसके लिए श्रुदी कहती है बाकी जो जहां भूरी भाग है यानी बहुमत है उसके विषय में श्रुदी नहीं कह रही है ऐसा क्यों आप मानते हो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि श्रुधि को तो बहुमत के अनुसार कहना चाहिए और एक दो के बारे में क्यों कहता है वो मिले ना मिले इसलिए कहते हैं सर्वान पुरुषान न अनुसरण क्यों सभी पुरुषों का अनुसरण नहीं करती है तो तत्र आह तब कहते हैं कि ऐसा नहीं करती है क्योंकि आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम उसके प्रति करती है यदि कोई विरल पुरुष भाग्यवश अपने अंदर विचार करके आत्यंतिक पुरुषार्थ के लिए निकल पड़ा अब देखिए कई लोग ऐसे निकल पड़ते हैं अब निकल पड़ना मतलब ये मजबूर होकर के निकल पड़ा तो नहीं होता मत, निकल पड़ना ही पड़ा और कोई रास्ता नहीं तो निकल पड़ा ऐसा करेगा मजबूर होकर के तो वो स्मशान महिला के जैसा होता है और कोई गेदी नहीं वो घर से भी भगा दिया समाज से भी भगा दिया उधर से भगा दिया इधर से भगा दिया सबसे भगा दिया लगा दिया तो वहां नहीं रह सकता है और कुछ करने के सामर्थ्य भी नहीं ऐसी स्थिति में और अच्छा है कहीं आश्रम में जाकर के थोड़ा पूजा पाठ सुन के वैसे ही कैसे श्रवण सुन कुछ न कुछ करके समय बिताएंगे ऐसे समय व्यतीत करने की दृष्टि से भाग जाते स्मशान वैराग्य जिसको वो आत्यंतिक पुरुषार्थवान जी नहीं होता ऐसे आते हैं तो वो समाज में कम सम गड़बड़ करते हैं जितने भी करते हैं ना इस प्रकार के करते हैं वैराग्य से आने वाले नहीं करेगी क्योंकि वैराग्य से आने वाले को तो आत्यंत पुरूषार्थ तो इच्छा रहती है इसलिए बोलता है यह बहुत बिरड़ है पहले तो सामान्य लोग इसको मानते ही नहीं है और बाकी जो आते भी हैं उनमें भी छानबीन करेंगे तो बहुत विरल निकलेगा एक आधा निकलेगा इसलिए बोला आत्यंत का पुरुषार्थ तो आंसर उसी के प्रति सुधी प्रवृत्त तो होगी बाकी किसी के प्रति प्रवर्तन नहीं होगी किसी को जबरदस्ती नहीं करती ठीक है प्रवृत्ति प्रवृतिवत आत्मनो विषय प्रवृत्ति रवि निरोधुम अशक्या वो शंका करता है जो विषयाभिमुख प्रवृत्ति प्रवित्त। की बात आप कर रहे हैं ना ये बंद करना बड़ा मुश्किल है लोग कहते हैं कि कैसे बंद करें या बंद करने की बात करते हैं वो बंद नहीं होता है फिर बोलते हैं तो बड़े बड़े आचार्य ने बंद नहीं किया तो हम क्यों बंद करेंगे बोलते हैं ऐसे करेंगे तो ये बोलते विषय प्रवृत्ति न भी निरोधुम अशक्य ये विषय प्रवृत्ति निरोध करना अशक्य है क्यों तो स्वाभाविक है आपने कहा स्वाभाविक है स्वाभाविक का मतलब क्या होता है जैसे अग्नि में उष्णता उसकी स्वाभाविक है उसको कोई बंद कर सकता है अग्नि रहती हुई उष्ण ही रहेगी बिना उष्णता अग्नि का अस्तित्व तो ही नहीं है तो स्वाभाविक का मतलब उसमें रहेगा अब उसका अर्थ हुआ कि इसको बंद करना संभव नहीं है आप तो विषय प्रवृत्ति को स्वाभाविक रहते हैं तो कहा है ना स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरण स्थानीय तो स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय अभिमुखीकरण स्थानी कहने से उसी को लेके पूर्वक फायदा इसका मतलब ये नहीं होगा तो इसका जो हमको हो रहा है वो ठीक ही है क्योंकि वो तो, तो बदल नहीं सकता है अब बाग्य प्रवृत्ति होती है तो उसी प्रकार आत्मा की भी प्रवृति निरोध नहीं कर सकती है तब कहा कि ये कार्य संघात प्रवृत्ति गोचर है कार्यकरण संगाद को मानकर उसमें अभिमान करने के कारण होता है स्वाभाविक कार्यकरण संघाध प्रवृत्ति को जरा स्वाभाविक जो कार्यकरण संगाद की प्रवृत्ति है उसी में यह होता है ये शास्त्र तो मानते हैं स्वाभाविक कार्यकरण की प्रवृत्ति ऐसे होती है कारण यह है कि स्वाभाविक में अज्ञान जुड़ा हुआ है जहां अज्ञान जुड़ा हुआ है वहां यथार्थ कार्य नहीं होगा यथार्थ कार्य अज्ञान जोड़ने के बाद उन्हें कहीं भी यथार्थ कार्य को आप नहीं कर सकते इसलिए यहां यथार्थ नहीं हो रहा है ठीक है आगे कहते हैं टीका में आत्मधियो आत्म अनात्मदर्शने सत्य भी संभवा किमित सदो विमुखीकरण तथा विमुख करने की क्या आवश्यकता है आत्मधियो अनात्म दर्शने सत्य भी संभवा अनात्म दर्शन होता हुआ भी आत्मज्ञान होना संभव है दोनों भी हो सकता है अनात्मदर्शन जो विषय के संबंध में विषय भोग होगा <coughs> स्वाभाविक विषय भोग होने दीजिए किंतु तो उसके साथ हम आत्मदर्शन भी करें। ऐसे भी लोग बहुत मानते हैं कि आत्मदर्शन भी होता है अनात्म दर्शन में आप अपने आप मजा ले लो जियो और आत्मदर्शन आपको हो जाएगा क्योंकि आत्मा तो कहीं भागने वाली है ही नहीं आप जहां अनात्मा को दर्शन कर रहे हो आप भोग कर रहे हो वही आत्मा भी है तो कहाँ भाग जाए हाँ। तो इसीलिए ये आनंद विषयानंद बोलते विषयानंद आ, अलग अलग आनंद होता है इसी में एक तो विषय आनंद भी है विषय आनंद में भी तो आनंद है तो आनंद किसका है आत्मा का ही है इसलिए आत्मा है उसी के द्वारा तो प्राप्त हो जाएगा इसे मान लेंगे तो अनात्म दर्शन में रहता हुआ भी आत्म दर्शन हो सकता है क्यों नहीं हो सकता ठीक जित दो विमुखीकरण इसलिए अनात्म दर्शन से विमुखी करने की क्या आवश्यकता है तो क्योंकि अनात्म दर्शन को बनाए रखने से जो प्रवृति है वो भी चलती रहेगी और दुनियादारी भी चलती रहेगी सब कुछ ठीक ठाक चलेगा और आत्मा का आत्मदर्शन जब करना है करिए बस बाकी समय में आना आत्मदर्शन में काम चलता रहेगा तो विमुखीकरण क्यों करना तब भाषिककार ने कहा प्रत्यगात्म स्रोदस्तया प्रवर्त है वो प्रत्यगार स्रोत में जाके यानी प्रत्यगात्मा के तरफ ही करना पड़े स्रोदस्तया के यहां अर्थ अभिमुखी करना पड़े त्र चेतस स्रोत तदभिमुख्यम तद्भावना यहां ये जो मन बाहर जा रहा है वो उसको बदल के विमुख करके मोड़ के आत्मा के प्रति करना पड़ेगा क्योंकि मन के द्वारा ही उस आत्मा का ज्ञान होना है अब मन बाहर के उस तरफ जाता रहेगा तो आत्मा के तरफ ध्यान नहीं देगा ध्यान नहीं देगा तो उसके विषय में ज्ञान नहीं हो पाएगा सत अनात्म दर्शने तत्प्रवण चेतो न प्रत्य प्रत्यक अभिमुख इति आभिमुख्यम अनात्मधीतिदासन फलभूत आत्मदिस्थावकतया तदाख्याय अन्वय्यतिरेक सिद्धावणादि स्पैर्वाक्यनूंते ऐसा होने से सत्मदर्शने तत्व से अनादर्शन में प्रवृत्त हुआ जो मन ये प्रवण मन है उसमें बलपूर्वक जा रहा अनिच्छन्दिवाक में या बलादिव नियोजित ऐसा कहा महासनु महाप्रार्थना विधेन वे वो उसी के प्रति जाता है और उस उसका ऐसा होता है आपको खींच करके ले जा रहा है अनिच्छन्दिवाक में बलादिव नियोजित हाँ बहुत बलपूर्वक ले जाता है प्रसफम मन ऐसा भी बहुत बलपूर्वक ले जाने वाला है आप उसको संभाल नहीं सकते ऐसे होता है फिर पता भी नहीं चलता है कि कब हम उसमें फंस जाते हैं वो ऐसा होता है इसलिए वो प्रवण कहा अनात्म दर्शन में उसका प्रावीण्य है वो बहुत कुशल है अनात्म दर्शन करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता है गलत काम करने के लिए किसी ने किसी को आज तक किसी ने सिखाया क्या किसी को सिखाया नहीं देखो कितना जल्दी सीख रहा आज है आजकल जो नए नए आते हैं ना सब कितने फटाफट सीख लेते वो ये जो मोबाइल है कंप्यूटर है ये सब चीजें है होता है क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे चार चार तीन साल को अभी उसको चलना भी ठीक से आया है तभी वो पढ़ाकर सीख लेता है कैसे प्रवृत्ति हो रहा है कैसी सीखता है क्या कर करता है तो हो रहा है अब उसको दूसरा सिखाने जाएगा तो नहीं सीखेगा अब वो क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है ये तो प्रमुख वृत्ति को बाहर घुमा रहे है ना इसलिए वो जल्दी सीख लेता है हाँ कुछ है उसमें ऐसे तत्व इसीलिए वो फटाफट होगा ये वो प्रवण प्राविण्य पहले ही सिद्ध है और वो अन्यत्र भाषा आदि में आए हैं कि देखो कोई भी किसी भी जन्म में कोई विशेष दिखता है उसका प्राविण्य उस जन्म का नहीं होता है पूर्व जन्म से लेके आया हुआ होता है तो कुशलानी इंद्रियाणी ये कुशल इंद्रिय हो जाते हैं कैसे पुनः प्र आवृत्ति करने पर उसमें उस विषय में, में कुशल हो जाते वो तो इस जन्म में भी देखा गया है कोई भी चीज आप बार बार अभ्यास करेंगे उसमें आपको कुशलता आ जाएगी और ये कुशलता इंद्रियों के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में भी जाएगा तो अगले जन्म में भी आपको वो कुशलता बनी रहेगी और वहां भी ये और आवृत्ति करेंगे तो और आगे बढ़ेगा और अंतिम में जाकर के उसमें अत्यंत कुशल बन जाएगा सिद्ध हो जाएगा उसमें इसीलिए जन्म सिद्ध उसका कुछ गुण आ जाता है जैसा जन्म औषधि मंत्र मंत्रा जन्म औषधि मंत्र सिद्धि होते हैं जन्म औषधि मंत्र तपस्यादि से भी सिद्धि होता है जन्म से भी सिद्धि होता है जन्म मंत्र से होता है से होता है जन्म से होने वाले सिद्धि है अपने आप होता है पहले करके रखा है बहुत अभ्यास करके रखा है फिर जन्म में आकर के उसमें उसकी विशेषता प्राप्त होती है इसका मतलब आप जितने अभ्यास करेंगे उसमें आपको और सरलता हो जाएगी सरलता होने पर आपको अच्छा लगेगा अच्छा लगते जाएगा लगते जाएगा तो आप छोड़ेंगे ही फिर वो लगते ही रहे और कोई उसको छोड़ने के लिए बोलेगा तभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तो सारा इंद्रिय मन उसी में अभी लगा हुआ है उसमें उसकी कुशलता है बोलेंगे ये जान हमको छोड़ने के लिए बोलता है ऐसे विरोध हो जाएगा उसके साथ वैसे हो जाएगा ये केवल कहने के नहीं वो कोई शास्त्र भी कहेगा ऐसा मत करो वो मानेगा नहीं उसी में ही करना होगा ऐसा ये इसको कहते हैं प्रवण उसमें प्रावीण्य आ गया ऐसा जो मन है अब इसको क्या करना है कुछ नहीं करना है आप आतंक पुरुषार्थ चाहता है तब शास्त्र कहता है कि प्रत्येक अभिमुख्य प्रत्यक अभिमुख हो जाओ प्रत्यक अभिमुख करने के लिए धी निराश है धी अनात्म बुद्धि का निराश करना पड़ेगा अन्यथा वो प्रत्येक आत्मा के प्रति जाएगा नहीं ने। तो नेधि के द्वारा अनात्म बुद्धि को निराश करना पड़ेगा तब करे तब फलभूत आत्मदृष्टि सावक फलभूत उसी का फल रूप से आत्मदृष्टि हो जाएगी आत्मज्ञान हो जाएगा इसलिए होता है उसी की स्तुति रूप से तद अभिमुख्याय क्योंकि तब उसकी स्तुति करेंगे तभी तो उसका अभिमुख होगा आत्मा को जानने के बाद क्या फल होता है ऐसे बहुत बड़ा चढ़ा करके सुधी करके बोलेंगे तभी कोई विरल व्यक्ति उसी के प्रति आकृष्ट होगा नहीं तो नहीं होता है हाँ ये आत्मा अपराधाबाद मृत्यु हो इत्यादि करके प्रजापति ने एक घोषणा निकाला घोषणा निकालने के बाद ये कहा घोषणा तो बात ये है कि आत्मा को जानना चाहिए आत्मा को जानने से वो जरा मुक्ति आदि से मुक्त होता है लेकिन इतने से कोई आने वाले नहीं है तब उन्होंने आगे और जोड़ा कि यथेष्ट आचरण होगा हाँ ये जो जो लोग में जहां भी जाएंगे वहां आपको आदर होगा जहां भी आप जाना चाहते हैं आप वहां राजा बन जाएंगे ऐसा था तो यथेष्ट चरण कर सकता है यथा कामचारी हो जाएगा यथा कामचारी इसका फल होगा। अब देखो आपको मनमानी करने के लिए छोड़ दिया तो आपको कितना अच्छा लगता है मनमानी करो कोई पूछने वाला नहीं है तो मनमानी कर रहे हैं ना अब वो मनमानी यहाँ की बात नहीं है वो लोग लोग अंदर में भी आप जा सकते हैं कोई पूछेगा नहीं पासपोर्ट कहां तो विसा कहाँ कुछ नहीं पूछेगा वो आप जो है वहां जाएंगे आपको राजा बना देंगे ऐसा करके उन्होंने घोषणा के पीछे जोड़ दिया अब ये सुन लिया उन्होंने क्योंकि कई लोग विदेश जाना चाह रहे हैं अब वो जा रहे हैं विसा के लिए वेट कर रहा है उन्होंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है विदाउट विसा हम सब जगह जा सकते हैं फिर तो इसको पास भरना चाहिए तो विशा बराबर मिलेगा विशा की आवश्यकता ही नहीं है ऐसा सुना तो फिर उन्होंने इसी के आधार पर किसी को मन में रहकर हमारे एक स्वामी जी बहुत बड़े स्वामी जी थे उन्होंने भी कोशिश किया कि पूरे दुनिया में विशा के बिना जाने के लिए कुछ प्रबंध किया जाए ऐसे करके कोशिश किया कुछ साल पहले किंतु तो कुछ हुआ नहीं उसमें तो सब लोग सुना सुनने के बाद में कभी बोला कि और हजार साल के बाद तो हो सकता है अभी नहीं हो सकता है तो छोड़ दिया तो के बिना भी जा सकता है कभी अच्छे व्यक्ति है वो तो जा सकता है वो वो क्या करता है कुछ नहीं करता है ऐसे भी करते हैं कि लिए यदि कोई सच्चा व्यक्ति है उसको पारे सारे दुनिया में गूंने की छूट देनी चाहिए ऐसा करके बोला तो वो नहीं माना वो इसी के आधार पर वो सोचे चाहिए जैसे तो प्रजापति ने कहा था बिना दि बिता के सब जगह जा सकते कब जा सकते यदि आप आत्मा इस आत्मा को जानेंगे तब वो सुनने वाले ने सोचा तो इसको तो फटाफट जानना चाहिए सब कामकाज छोड़ दिया छोड़ करके फिर अपना जो है आ, कपड़ा सब जो भी काम का कपड़ा था वो सब उतार के रख दिया क्योंकि एक सौ पहन करके सीखने जाएंगे तो प्रजापति नहीं सीखेगा तो आभूषण वूषण सब निकाल के रख दिया और इंद्र और विरोधन दोनों निकल पड़े क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं कोई शस्त्रास्त्र संपालन करने की जरूरत नहीं पैसा खर्च नहीं होगा बहुत अच्छा है तो समझ के जा सकते हैं ये क्या तकनीक है वो सीख लेके करके आ गया प्रजापति के पास तो ये कथा है इसका मतलब वो सुधीर करनी पड़ी किए बिना कोई इसमें प्रवर्तन नहीं होता तो ऐसे रूप से यहाँ कहा है आत्मावार द्रष्टव्य देखो उस आत्मा को जानोगे तब तो सब कुछ हो जाएगा ऐसा कहा सर्व आत्मभाव में पहुंचेगा hmm. इसी अभिमुखीकरण के लिए अन्वय व्यतिरेक सिद्धा एवं विधिरू स्वरूप वक्य अनुते अब वो उसको अभिमुखीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि श्रवणादि को करना पड़ेगा अन्वय वेदरे का सिद्ध श्रवणादि है यानी श्रवणादि करेंगे तभी आत्मा प्राप्त होगी जहां जहां श्रवणादि है वहां वहां आत्म प्राप्ति है और श्रवणादि के अभाव में आत्म प्राप्ति का अभाव या अन्वय व्यजरे तत्सिद्ध तद्भावे तदभाव है तद उसी के रहने पर यह होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए अन्वय व्यतिरेक सिद्ध है सभी श्रवणाधिकों का एक कब लगाते जब कार्य कारण के संबंध में जिसके रहने पर जो कार्य होगा उसको दिखाने के लिए अन्वय व्यते हैं जैसे मिट्टी के रहने पर मिट्टी का घर होगा मिट्टी का नहीं रहने पर मिट्टी का घर नहीं हो सकता अग्नि के रहने पर धुआं हो सकता अग्नि के नहीं रहने पर धुआं नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में वहाँ अन्वय व्यतिरेक माना जाता यहाँ भी ऐसा है श्रवणाधिक रहने पर आत्माभिमुख साधन होकर आत्मा की प्राप्ति आत्यंतिक दुःख निवृत्ति हो सकती है श्रवणादि के नहीं रहने पर आत्मा की प्राप्ति आत्यंतिक सुख नहीं हो सकता यह अनिवृत्ति इसके द्वारा जो सिद्ध है और विधि स्वरूप ही वाक्य विधि के समान दिखने वाले यह वाक्य है उन वाक्यों के द्वारा अनुवाद किया जाता है तेना विधि कार्यलेश विधि छायानी इसीलिए इनको विधि छाया वाके कहा भाष्यकार स्वयं ही कह रहे हैं कि विधि छाया विधि छाया विधि जैसे लिखने वाले हैं क्योंकि विधि कार्य का लेस्त लाभ यहां होता है थोड़ा सा थोड़ा सा विधि का संबंध यहाँ है उसको लेकर के विधि छाया ने कहा वो लेस क्या है बाद में बताएंगे इतना तो मानना पड़ेगा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है वो सव्य प्रत्यय का अर्थ निकाला है वो लेस् विधि मान करके लिखा न विधय ओ वास्तविक विधि नहीं अपूर्व विधियाद विधि नहीं है अस्तुवा अस्तुरा मुवृत्ते वाक्यभेदेन श्रवण्दिधि तथा वस्तु विधि्य तज्ञाने ठीक है इस प्रकार से अस्तुवा वन मान करके चले कि मुु वैधत्व मुक्षक्षु की जो प्रवृत्ति है मुमुक्षु को मोक्ष पाने के लिए जो प्रवृत्ति है वो जो प्रवृत्ति है वैध है विधि के द्वारा प्राप्त है क्योंकि वो आ, मैंने लोकान कर्मचिता निर्वेद्यत तद्विज्ञा स गुरुमेवा विगचे सहित ही श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ निर्वेदा क्या वो व्यक्ति ऐसा हो गया परीक्षित होगा कर्मचितान सारे लोगों की परीक्षा की उसके बाद में उसको वैराग्य आ गया, गया। वैराग्य आने के बाद उसको क्या करना चाहिए विधि बोल रहे ना कि मुमुक्षु के लिए विधि है तो वो क्या ना श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु याद श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना किसके लिए वो श्रवण मान निर्ध्यास करने के लिए हाँ वहां कर जा कोई दूसरे काम करने के लिए नहीं श्रवण मन निर्ध्यास करने के लिए उसके पास जाना उसके बाद जाएंगे उस श्रवण मनन विद्यान कराएंगे बाकी वो कराएंगे बाकी संपत्ति आदि कुछ दूसरे बाकी उद्देश्य से नहीं जाना है केवल इतना ही है श्रवण मनन उद्देश्य से गुरु के पास जा क्योंकि बाकी का तो निर्वेद हो गया पहले से वैराग्य हो गया है वो तो वहां कुछ काम का नहीं इसीलिए बोला कि मुमुक्षु प्रवृत्तिर वैधत्व ये तो सभी मानते हैं मुमुक्षुप के लिए भी कोई प्रवृत्ति है इसको विधि के द्वारा माना जाता है जैसे भृगुरु वै बारुण वर्णम पिदर उपार अधिभव ब्रह्मेदी ये सब प्रवृत्ति दिखा है कि उस आत्मा को जानने के लिए वो ऋषि के पास गया उनको पूछा अपने पिता के पास जाके पूछा और नारद जी भरत कुमारी के पास गए इत्यादि जो भी है ये सब प्रवृत्ति दिखा रहा है इन वाक्यों के द्वारा वाक्य भेद श्रवणादि विधि यह वाक्य भेद मान करके भी श्रवणादि विधि को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वाक्य भेद को वहां मानते हैं सार्थक मानते हैं जहां वो अर्थवान होता है विशेष प्रयोजन को सिद्ध करते हैं तब तो वाक्य भेद को स्वीकार भी किया जाता है कितने अंश में हो अन्यथा वाक्य भेद दोषयुक्त होता है तो ये भी मान लेना यह क्या मानना है ये द्रक्टव्य स्रोतव्य आदि में जो तवय प्रत्य है ये मुख्य के प्रति विधि है ऐसा मानना ये वाक्यभेद मानना तथापि फिर भी वस्तुओं विधि अयोग्यवा नज्ञाने विधि रख इतना अंश में ये विधि मानने पर भी में विधि मानने पर भी वास्तविक में आत्म वस्तु में विधि का संबंध नहीं होने से उसके ज्ञान में विधि नहीं मान सकते आत्मा ज्ञान में विधि नहीं मान सकते आत्मा में भी विधि नहीं मान सकते इतना मान लो कि मुमुखों के प्रति ये जो विचार कहा है उसी को लेकर के तो वो मुख्य प्रवृत्ति कराने के लिए इतने अंशमी विधि मान भी सकते हैं वो वाक्य भेद करते हैं क्योंकि एक वाक्य से दो अर्थ निकालने को वाक्य भेद करते तो यहाँ वो अर्थ निकाला जा रहा है एक तो आत्मा के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक अर्थ दूसरा मुमुक्षु के लिए विधि के रूप में भी अर्थ इसको वार्षिक ने स्वीकार किया इतने टीकाकार इसको यहां कहा वार्षिक आराध्य है तो इसी के उत्तर में भाषिकार ने कहा उतना मानने पर भी आगे उसको नहीं ले जाना तस् आत्मान्वेषण प्रवृत्त से अधेयम अनुपाधेयम से आत्मतत्व उपदिश्य थे ऐसा आत्मा अन्वेषण तो के लिए प्रवृत्त हुआ आत्मा को ढूंढते हुए निकल पड़ा घर से हाँ घर से निकल पड़ा यदा हरे व विरजे तद हरे व जिस दिन पूरा वैराग्य आ जाए उस दिन वहां से निकल जाओ वो कहीं से भी हो जहां से भी जिसे बिगे हुई हो वो निकल जाओ निकल जाके फिर आत्मा के प्रति ये करो ऐसा कहा तो ऐसे वो जो निकल पड़ा है ढूंढते हुए जा रहा है कि आत्मा किस प्रकार प्राप्त होंगे कहाँ प्राप्त होंगे कैसा प्राप्त होगा ये ढूंढते हुए जा रहा है ऐसा नहीं ढूंढ रहा है कि कहाँ हमको खाना मिलेगा कहाँ अच्छे कमरे मिलेंगे कहाँ सुविधा मिलेगा ऐसा नहीं ढूंढ रहा है आत्मा के प्रति श्रवण मनन जहाँ मिलेगा उसको ढूंढ रहा है उतना ही उनको ढूंढना है बाकी तो कहीं भी कैसा भी वो रहेगा इसलिए वो भर्तगरी ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा भत्र करी को बैरा की सतर पढ़ना चाहिए पहले हमारे यहां एक शख्स पढ़ाते थे वो ये होने के बाद में बैरा की शतक पढ़ाते थे की शतव को रटाते भी थे, थे। आजकल तो नहीं कर रहे हैं उसमें सौ श्लोक है बहुत बढ़िया श्लोक है वो करने से पता चलता है कैसे बचना चाहिए इसी के अनुसार नियम बनना है सी को मिलेगा किसी को बैरागी बनने की इच्छा है आजकल कम ही है लेकिन बैरागी बनने की इच्छा है तो भर्ती देने का वैरागी शतक पढ़ना चाहिए वो तो बिल्कुल आप पक्के बैरागी हो जाए जो कुछ सामान आपके कमरे में सब बांध देगी इतना सकता लिखा है तो इसलिए बनना चाहिए यदिद्रह्मी तत्मे बाधायाक्या उत्मन अति पूर्णत् न त्रेयत्मादेय इसीलिए इस स्थिति में क्या हो गया इदंस यदय आत्मा इदंस से क्या कहना चाहते हैं ये जो कुछ भी है सब आत्मा है जो कुछ मतलब क्या है ये इधर ये दे ब्रह्म क्षत्र ये ब्रह्मा मन ब्राह्मण जाति क्षत्र मने क्षत्रिय जाति आदि आदि जितने भी सृजन किया है तब तो सर्वमात्मै वो सभी कुछ आत्मा ही है आत्मा से इधर नहीं ऐसा कहा अब देखो यहाँ एक सिद्धांत की बात है व्याकरण की दृष्टि से भी है और अर्थ की दृष्टि से भी सामान अधिकरणीय होता है समान अधिकरण कहाँ होता है कैसा होता है इसको समझना पड़ेगा यहाँ समान अधिकरण है यहाँ क्या है दो चीज है दो वस्तुओं का निर्देश एक विभक्ति में हो जाए उसको व्याकरण दृष्टि से समान अधिकरण हैं ठीक है या दो शब्द एक ही विभक्ति में रहे विशेषण विशेष भाव से या अन्य भाव से रहे उसको आधिकर्य, आधिकर्य समान अधिकरण कहा जाए? समान अधिकरण अधिकरण मन आश्रय जिसका ऐसा वह समान अधिकरण यो धर्म समान अधिकरणय ऐसा आएगा वो जो समान अधिकरण का धर्म है समान अधिकरण क्या है समान अधिकरण जिन दोनों का समान है अधिकरण एक अधिकरण में एक विभक्ति में अधिकरण मतलब अभिभक्ति अधिकरण व्यक्तित्व उस अधिकरण में जो रहता है धर्म उसको कहते हैं सामान अधिकरण्य अब दो शब्द के एक विभक्ति में कहा और दोनों मिला करके एक अर्थ का ज्ञान हो रहा उस अर्थ संबंधी उस धर्म संबंधी विचार को सामानाधिकरण धर्म में ठीक है क्या क्या हो गया अभी हाँ विशेष न विशेष भाव जो किसी भी संबंध से समान विभक्ति में रहे तो दोनों का एक अर्थ निकले वो अर्थ को कहते हैं समान अधिकरण्य धर्म समान अधिकरण में प्राप्त होने वाले धर्म ऐसा होगा अब ये समान अधिकरण मानने के लिए कुछ संबंध होना चाहिए एक विभक्ति में दोनों को कहा तो किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध होगा तभी तो समान धर्म को जोड़ करके निकालेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कई अब दो एक साथ बैठने से दो आपस में लड़ने वाले भी एक साथ बैठ सकते हैं। अब वो पट्टी में क्या पंक्ति में होते एक साथ बैठता हुआ है लेकिन वो समान अधिक्षण में बैठने लायक नहीं है आपस में लड़ते हैं ऐसा भी हो करके बैठ जाता है ऐसा बैठेंगे तो कुछ समान धर्म तो निकलेगा नहीं उसमें तो कोई कार्य उतिक हो नहीं सकता समान धर्म निकालने के लिए कुछ सामान्य धर्म चाहिए है कुछ धर्म निकालना पड़ेगा उसका कुछ सम्बंध बताना पड़ेगा वो सम्बन्ध को अलग अलग प्रकार के चार प्रकार का संबंध बताया ये भाष्य में ही ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही बाद में आएगा वो आ, एक सूत्र है आगे व्याप्तिर अधिकरण नाम के अधिकरण तृतीय अध्याय तृतीय पाद का चतुर्थाधिकरण है व्याप्ते असमंजसम ऐसा सूत्र है व्याप्ते असमंजसम सूत्र है उस सूत्र में उदगीध विद्या के बारे में विचार है और उद्गीद और रोकार का समान अधिकरण धर्म के बारे में वहां विचार करता है उसमें जो धर्म रहेगा समान ये सब न्याय में आने वाली बात है जो न्याय शास्त्र सुना है थोड़ा बहुत तर्क संग्रह न्याय बोधिनी और पदवृत्य इत्यादि कोई अध्ययन किया है तो उनको ये सब समझ में आएगा यह समान धर्म है यहां क्या समान धर्म लिख रहा है इदम सर्वम यदयम आत्मा सब एक ही विभक्ति में ईदम प्रथमाचन सर्व प्रथमा वचन यद प्रथमा एक अयम प्रथमा एक आत्मा प्रथमा एक एक विभक्ति में जो ये सब है वो आत्मा है ऐसा बोलता कोई अलग अलग नहीं है अब यह समान अधिकरण्य आया सामान अधिकरण आया दो वस्तु है यहां एक तो इदम है और आत्मा है और समान विभक्ति में दिया समान विभक्ति में देने पर यह दोनों साथ साथ रहना चाहिए एक अधिकरण अब दोनों साथ साथ किस संबंध से रहेगा या रहेगा कि नहीं रहेगा एक को बाध करके दूसरा रहेगा कि एक रहते समय दूसरा नहीं रहता ऐसा कैसा कैसा होता है देखना पड़ेगा इसके बिना दो समान रूप से नहीं रख सकते क्योंकि आप ईदम को जब रखेंगे वो आत्मा को नहीं रख सकते क्योंकि ईदम तो युष्मत प्रत्येक हो जाए है और अयम आत्मा आत्मा तो अत्मत है जब आत्मा को रखेंगे तो इधम नहीं रहेगा ईदम को रखेंगे आत्मा नहीं ये तो आपको 10 बार में विस्तार से बताया गया है ऐसे स्थिति में ये दोनों को समान रूप से कैसे रखेंगे इसके लिए समान धर्म जानना पड़ेगा कि सामान धर्म को यानी सामान समान में रहने वाले धर्म को समान अधिकरण इसी के लिए कहते हैं तत्सर्वम आत्मे वेदी बाधायाम समान अधिकरण सामान अधिकरण्य का जो धर्म निकाले के वो प्रक्रिया जो है चार प्रकार की है उसमें एक समान अधिकरण है बाध समानधिकरण और ये बाध समान अधिकरण जिसको अपवाध सामानाधिकरण भी बोलते हैं भाषिकार ने अपवाध शब्द का भी प्रयोग किया है तो चार सामानाधिकरण होता सामान है एक समान अधिकरण है अध्यासामानाधिकरण अध्यासमानाधिकरण वक्त पहले आया था एक अध्यास के बारे में अध्यास उपासना के बारे में आया उपासना में जो प्रधिक उपासना है प्रधिक उपासना दो प्रकार की है ठीक है क्या क्या है अध्यास और संपद उपासना अध्यास उपासना और संपद उपासना इन दोनों में क्या भेद है हाँ अधिष्ठान प्रधान है और दूसरा जो है अधेय प्रधान तो इस प्रकार के है वो एक तो उपासना होगी अब उस उपासना के आधार पर कह रही है वो है उसी के विषय में ही होता है ज्यादा ये अब लौकिक में भी होता है अध्यासमान आधार में क्या है जो अध्यस्त वस्तु और जिसका अध्यास हुआ दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है ये प्रतिमा में विष्णु बुद्धि सालग्राम में विष्णु बुद्धि हो गया तो ये सालग्राम विष्णुह ऐसा कहा जाता है सालग्राम विष्णु हु ही विभक्ति है सालग्राम ये सालग्राम जो पत्थर है आ, वो ही विष्णु है ऐसा कहा समान विभक्ति हो गया ना ये समान विभक्ति होने पर इसको इसमें जो है समान अधिकरण्य धर्म किस आधार पर रहेगा अध्यात्म के आधार पर रहेगा अध्यात्म समान अधिकरण है तो प्रतिमा में साल में विष्णु की बुद्धि हो रही है। ठीक है एक समान अधिकरण हो गया तो धर्म वहां अध्यात् समान और उसके बाद में समानाधिकरण है बाध सामानधिकरण्य कहा जाता है उसको अपवाध सामानाधिकरण भी करते जैसे बाध सामानाधिकरण में क्या है जो सर्प है वही ही रज्जू है ऐसा कहते हैं। जो सर्प है वही रज्जु है जो आप सर्प मान रहे हो ना वो रज्जू है तो अयम ना यम सर्प है यम रज्जू ऐसा कर सकते ये सर्प नहीं है ये रज्जू है आ सर्प नहीं है मैंने जो सर्प प्रथमा में प्रयोग किया रज्जू में वो ही प्रयोग तो ये क्या है एक को बाध करके दूसरा रहता है ये बाध करेगा मतलब छोड़ देगा ये सर्प बुद्धि को छोड़ देगा और रज्जु बुद्धि को लाएगा किंतु प्रयोग तो समान विभक्ति ने होता ना एम सर्प रज्जु ऐसा हो जाता है तो एक को बात करके दूसरे को रखेगा पहले वाला दूसरे के साथ अभिन्न हो करके नष्ट हो जाएगा उसके साथ उसका वो खत्म ही हो जाएगा रहेगा ही केवल रज्जु बुद्धि रहेगी बुद्धि नहीं रहेगी ऐसे सामान अधिकरण को बाध सामानाधिकरण करते हमारे सप्तमस्या आदि वाक्य में दो पक्ष में ये दोनों सामान माना जाता है एक बाध सामान भी मानते हैं एक पक्ष में दूसरे पक्ष में मुख्य समान जिसको बोलते हैं ऐक्य समान अधिकरण उसको भी मानते हैं तो अब अब एक समानाधिकरण है ऐक्य समान अधिकरण ऐक्य समान अधिकरण मैंने समान अभिव्यक्ति का प्रयोग एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है और एक ही व्यक्ति में वो दोनों जुड़ जाता है मिल जाता है जैसे एक व्यक्ति है ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को एक विशेषण लगाया द्वजोत्तम ब्राह्मण षडंग वेद विद ब्राह्मणः, विद्वान ब्राह्मण आचार्य ब्राह्मणः ऐसा कहा तो ये सारे भी समान विभक्ति है जो जो षडंग विद है वही ब्राह्मण है जो ब्राह्मण है वही षडंग विद्य तो हो गया अब षडंग विद तो अलग नहीं मिलेगा ब्राह्मण अलग नहीं मिलेगा दोनों की वृत्ति मिला के एक ही शेष रहेगा इसको कहते हैं ऐक्य समानाधिकरण इसका नाम मुख्य समान भी है तो तथ्य तत्वमती वाक्य में एक पक्ष में ऐक्य सामानाधिकरण में माना जाता जो है जो तत्व है वही तुम पदार्थ का तात्पर्य है तत् और तुम एक है ये तत्व का जो लक्ष्यार्थ है वही तुम तो का लक्ष्यार्थ है ऐसा करके तादार्थ्य करके जो भी करेंगे वो एक ही है मान करके सिद्ध करते हैं इस प्रकार ऐक्य सामान अधिकरण और वहां बाच्यार्थ रूप से लेंगे तो बाद सामान अधिकरण में लेंगे एक तो को बाध करके दूसरे को चौपद में तत्पद में दोनों तरफ से एक एक को बात करते हैं और बाकी रखा जाता तो है हाँ वो ये ही है वो वो है उसको लक्षणावसित मानते हैं ऐक्य और इसी प्रकार विशेषण समानाधिकरण एक और होता है तदुस्थ है विशेषण विशेष भाव से जिसका संबंध करेगा उसको विशेषण समानाधिकरण बोलती है जैसे नीलम उत्पलम नील है उत्पल है यानी नील कमल नील कमल में नीलत्व तो विशिष्ट भी है और वो कमलत्व तो विशिष्ट भी है नीलत्व तो विशिष्ट कमल है तो कमल में नीलत्व तो का आरोप हो सामान्य रूप से विशेषण विशेष विशे का समान अधिकरण इस प्रकार से होता है तो विशेषण विशेष समान अधिकरण में विशेषण का विशेष का दोनों का अस्तित्व है ऐसा दोनों को मिला करके रखते और ऐक्य सामान अधिकरण में दोनों मिलकर एक बन जाता है बाद सामान अधिकरण में पूर्व का बाद होकर उत्तर वाला जो उत्तर या पूर्व वाला जो भी है जिसका बात करेंगे वो चला जाएगा दूसरा रहेगा दोनों नहीं रहेगा और पहले वाला क्या है अध्यात्म समानाधिकरण में दूसरे में दूसरे का आरोप होता है जो आरोपित है वो वहां ध्येय नहीं होता है जिसमें आरोप किया वो ध्येय होता है तो साल में विष्णु का आरोप है तो साल ग्राम है विष्णु भगवान का आरोप इसमें है ये चारों में भेद है इसका बाद में विस्तार से विचार जारे ये, तो, ये शास्त्रीय विषय है तो आगे फिर विस्तार करें यहाँ तो ये बाधायाम समान अधिकरण कहा कि यहाँ दोनों रख करके करना है कि एक को रखना तब तो कहते हैं द्वैध अभाविया बाध सामान अधिकरण युक्ति से सर्प रज्जु ऐसे जैसे कहा जाता है इसी प्रकार सर, इदम सर्वम यदय आत्मा इसका अर्थ हो गया इधम सर्वम ये जो कुछ है आत्मा ही है ऐसा कहा इधम सर्वम अपने आप में नहीं है आत्मा ही रूप से सत्य है इसीलिए अभाव उ द्वैध का अभाव कह कर आत्मनो अध आत्मा अतीतीय है ऐसा पूर्णत् उय से न तेयत्माय हेय उत्दि नही है अद्यादशाया सद्धयता हेय्वादि आशंक्य अंगीकुविद्यार्रियादेयदि अविद्या दिशा में तो आत्मा और आत्मा से इधर दोनों होने चाहिए सद्विदीय तो रहेगा द्विदीय के साथ रहेगा अविद्या दिशा में उस दिशा में हेयत्वादी सब कुछ सिद्ध हो जाता है अविद्या दिशा में हेयत्व तो भी है उपाधेयत्व तो भी है कार्यत्व तो भी है कर्णत्व तो भी है सब है इत्यादि सब सिद्ध हो जाता है इसी को अंगीकार करके इसी को स्वीकार करते है कि अविद्या दिशा में है तो सब तो यह सब कुछ रहेगा उसको अंगीकुवन अंगीकार करते हुए विद्यावस्थायादि विद्यावस्था है विद्यावस्था है तो आत्मा अतिरिक्त क्रियादे भाव विद्यावस्था की बात करते हैं तब तो आत्मा से अतिरिक्त कोई निधि की प्राप्ति नहीं होने से सदीयत्व तो नहीं रहेगा सदीयत्व तो नहीं रहने से हेयोपादेयत्वादि कार्य भी नहीं रहेगा तो हेयोत्वादि इत्यादि का ये सर्व आत्मीवाभूत इसके द्वारा यह प्रतिपादन किया न केवलम मेवा आत्मनी झात्रादि विभाग अभाव किंतु अवस्थातरे केवल विद्या के, के अवस्था में ही वो उसका अनुभव होता है ऐसा नहीं है एक अवस्था विशेष में होने वाली बात है ऐसी बात नहीं विद्या अवस्थाया मेवा विद्या मतलब एक अवस्था हो गई तो अवस्था विशेष में वो कार्य हो ऐसा भी नहीं है किंतु अवस्थातरे अन्य स्थिति में भी होता है मन स्वरूप से भी वो ऐसा होगा क्योंकि स्वरूप से वो विज्ञादा है तो विज्ञादारमर के नीजानिया विज्ञादा रूप से जो है उसको किसके द्वारा जानेंगे? लीजिए विज्ञाता उसका स्वरूप है आत्मा का उसको अन्य रूप से जाना नहीं जा सकता इसलिए उस स्थिति को देखते हुए भी ये समझना चाहिए आत्मन सोमिशये ध्यायत्व अभावे भी ब्रह्मणी तद्भावाद आधे अब कोई सोच सकता है ठीक है आप जो भी चर्चा कर रहे आत्मा के विषय में है आत्मा के स्व तो विषय में तो न्यायत्व नहीं है न्यायत्व तो अभाव है न्यायत्व तो अभाव होने पर भी ब्रह्मा ब्रह्म में तो हो सकता है ब्रह्म न्यय बन सकता है क्योंकि ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करेगा आत्मा तो प्रत्येक आत्मा होने से विज्ञाला होने से उसको नहीं जान सकता है बात सही है क्योंकि ब्रह्म में हो सकता है ब्रह्म तो अभी है नहीं इसलिए उसमें हो सकता है तदभाव आदेयता यानी ये हे योगादय आदि भाव के आदेयता बन जाएगी उसमें ऐसी आशंका करने पर कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म देखो जिस आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं वही आत्मा ब्रह्म है वो ब्रह्म से अभिन्न आत्मा है इसलिए उसके लिए ब्रह्म के लिए अलग आत्मा के लिए अलग ऐसा कोई विधान नहीं है आदि शब्द आत्मतत्ववादी सर्ववाक्य संग्रहार था ये इतम आदि भी आदि से बाकी जितने वाक्य आप जानते हैं वो सारे को स्मरण कर लेना आत्मतत्ववादी आत्मतत्व को कहने वाले सर्ववाक्य संग्रहार्थ संपूर्ण वाक्य का संग्रह करने के लिए इत्यवे अयम आत्मा ब्रह्म अह ब्रह्मा स्मी इत्यादि जो भी पद है सबको लेना चाहिए पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा तिशा दिशा दि